भागवत पुराण दसम स्कंध अथ सप्तमोध्याय शकभ भंजन और तृणावर्त उधार येन ये भगवान हरिश्वरह, चना प्रभो राजा परीक्षित ने पूछा प्रभो सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएँ करते हैं वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती है ये तृष्णा सत्व चुद्यत चिरेण पुंश च चख्यम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 यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हो तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए अथान्य कृष्णस्य तो का चरित अदुतम मानसम लोकमासाद्य ते मनुन्धत भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए कदाचिथानी कौतुका जनमक्ष योगे समवेत योषिता वादि द्विज मंत्र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 अपने पुत्र का अभिषेक किया उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे नंद मज्जना विप्रईकृत स्वस्थ सुपूजित्रगभी धेनुभ संजात निंद्राक्ष मशीषन नंदरानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया उन्हें अन्न वस्त्र माला गाय आदि मुँहमागी वस्तुएँ दीं जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्थ वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया तब यह देखकर कि मेरे लाल के नेत्रों में नींद आ रही है अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया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 उचूरव्य गोपान गोप्य बालका रुद्रता क्षिप्त में संशय वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपो और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ही ने तो रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इसे पलट दिया है इसमें कोई संदेह नहीं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 जी ने समझा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे उसे स्तन पिलाने लगी पूर्वत स्थापित गोपयी बल भीष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 एते बालक महा साम जल पवित्र औषधिच्य रजोत्तम यह सोचकर दंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम्रिक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया नंद गोपाते महागुण उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्तन पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया गा व सर्वगुणो पेतालि आत्मजाभ्युदया प्रधा प्राधा चांद इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी दी वे गौवें वस्त्र पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद दिया विप्रा मंत्रिदो युक्ता स्थर प्रोक्ता तथा शिशला भविष्य न कदाचि यह बात स्पष्ट है कि जो वेद और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता एक लाय ये सुत सती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 चक्रवात स्वरूपेण जहारासे से नमरव नाम का एक दैत्य था वह कंस का निजी सेवक था कंस की प्रेरणा से ही बबंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया गोकुलम सर्वमा मुष्णं मुष्णुण भी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 इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विघ्न और बेसुध हो गए थे उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था खरपवन चक्र मलाक्ष माता अति करुण मनुस्मृत यथो चविपत्ता मृत तो वस्त उस जोर की आंधी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 रुदुरन्नोपलभ्य रुदु नंद सुनम पवन उपारत पान सुवर्ष वेगे भवंडर के शांत होने पर जब धूल को वर्षा का वेग कम हो गया तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ी आई नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ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 गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन अभ्यक्त रावो न्यपथत सह भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया उसकी आंखें बाहर निकल आई बोलती बंद हो गई प्राण पखेड़ु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा तमंतरीक्षा शिला वहाँ जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकना चूर हो गया ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आत हो त्रिपुरा सुर गिर चूर चूर हो गया था प्रे प्रतिहित विस्मृता कृष्ण तम शस्तिम्त सात विहाय था मृत्यु मुखा प्रमुख गोप्य गोपा किल नंद मुख्या लुनः प्रापुरतीव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 अत्यंत आनंद हुआ अहो बता अद्भुत मे सराक्षात पुनः हिंसा खलह साधु समे नुच्यते वे कहने लगे अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है देखो तो सहे, यह कितनी अद्भुत घटना घट गट गई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 अवश्य ही यह बड़ी सौभाग्य की बात है दृष्टवाद्भुतान बहुसो नंद गोपो बृहदेव भूयो मानया जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही है तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने बसदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया एक कधार्भक माहक आरोप्य भामिने सतनम सेह परिप्लुता एक दिन की बात है यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी वे बाल बाश्चल्य स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था प्रीत प्रायस्य जननी सात मुखं जब वे प्राय दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी उसी समय श्री कृष्ण को जमाई आ गई और माता ने उनके मुख में यह देखा खमरो थे ज्योतिरणी दिहि त्रिवर्ण सूर्येन्दुन स्वराम उसमें आकाश अंतरिक्ष ज्योतिर्मंडल दिशाएं सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु समुद्र द्वीप पर्वत नदियाँ वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित है राज्य मृगसा नेत्रे आशीत परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर कर मृगसावक नैनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आँखें बंद कर ली वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गयी श्रीमदभागवते महापुराणे पारहितायां दशमस्क पूर्वाधे तृणाम सप्तमोध्याय